तो प्रपंच बात को और विस्तार से समझा रहे हैं विद्या संसार को मिटाती नहीं है केवल संसार मिथ्यात्म निश्चय कराती है अतएव संसार बना रहता है और उस मिथ्या संसार का ज्ञानी अपने क्रम से भोग भी कर लेता है तो आपको सब बनती नहीं है अनुपनुत्य लोकास्त इंद्रजाले व अनुपनुत्य भोग अनुपन लोका मैं चना इंद्रजालिक जो है ये इंद्रजालं इंद्रजाल क्योंकि जो जनता भी जानती है उसको जनता उसको मिथ्या करके जानने मात्र से इंद्रजाल के द्वारा बनाया गया जो चीज है मिट जाएंगे क्या मायावी चीज दिखा रहा है बना बना करके और आप देख रहे हैं उसका सुख भी भोग रहे हैं वाहवाह भी कर रहे हैं लेने जान भी रहेगी मिथ्या है जानने मात्र से उसके बनाए उसके द्वारा बनाया गया वस्तु मिट जाता है क्या कद्दत समझो यहां पर भी हमारे ज्ञानी के द्वारा इस जगत को मिथ्याजन मात्र से व्रमिद्या इस जगत को मिटाती नहीं है लोका जना लोका मतलब जनता। इंद्र ये इंद्रजाल है इतना ही वो जानते बिना ही उसके बनाए पदार्थों को नाश की बिना उसको भूपि करते रहते ये जानते हुए ये इंद्रजालिक है झूठा है मिथ्या है ये जानने पर भी अनुपनुत्य जानते अनुपन भोगमाय ठीक उसी प्रकार से ज्ञानी मायत्व बुद्धि से विशिष्ट होकर के विना सांसारिक पदार्थों को मिटाए ही अपनी ब्रह्म विद्या से इनका उपभोग करते रहता है लोका हमने जनाहा तक इंद्रजाल स्वरूपम अनुपनुत्य अनिरस्य चिंता क्या कर रही है उस इंद्रजाल का जो स्वरूप है जो विषय है जो ये बना रहा है चीज चिड़िया वगैरह उनको स्वरूपतः नाश किए बिना अनिरस्य। किंतु जानते क्या हैं? इंद्रजाल हैजाला मिथ्या है यदि ज्ञानते हुए था ऐसी विद्या ऐसा ज्ञान करने पर भी वो विषय भी बना हुआ है और उसका भोग भी होता है तथा भोगम भोग्यम अनुकलुत्य अविला्य माया किसी प्रकार से भोग्यों को नाश किए बिना उसके मात्र से भी उनका भोग विद्वान करता है जगत विद्यात्व ज्ञान बहुत ही था कहने का मतलब बिना जगत को नाश किए ही जगत की मितया ज्ञान ब्रह्म विद्या से हो जाएगा इन पूर्व पक्ष कहता है श्रुति करती है ब्रह्म विद्या होने के बाद कौन किससे बोलेगा कौन किसको देखेगा सारा मिट गया ऐसा कहती है श्रुति मिट गया सारा खत्म ये तृत्व से सर्वभूत तत्केन कम पश्येत तत्के कम झिघ्रेत इत्यादि श्रुति दृष्टि दर्शन दृश्य भावं बोधय दृष्टि दर्शन दृश्य भावं अभाव ये श्रुति है दृष्टिभाव दर्शन भाव दृश्य भाव ये त्रिपुटी है जब भोग के लिए कारण ही कारणीभूत तो उसी को मिट गया ऐसा बोल रही है ब्रह्म विद्या से और तो विद्या उत्पाद माना इसे जैसी विद्या उत्पन्न होती हुई क्या करती है वो जगत विलापे वगत नष्ट करती ही है ऐसे मान्य पर विदुषो भोगश्य कदम से आप यदि ऐसा है फिर तो विद्वान भोग कैसे करेगा जब उसके अंदर ब्रह्म विद्या पैदा होती है जगत ही मिट गया उसके लिए जब जगत ही नहीं रहा फिर भोग क्या करेगा किसका भोग है? मंत्र खुद कह रहा न कम पशी सारा साधन नहीं रहा दृष्टि नहीं रहा दृष्टि श्रुति के आधार पर पूर्व पक्षी श्लोक द्वय के द्वारा पूर्व पक्ष कर रहा है दो श्लोकों से पूरा पूर्व पक्ष युवत्वात्मा पशे कस तेन कम किंजिघ्रे वदेत्वाति वदे तो बहु घोषित ये यहाँ विद्यावस्था जिस विद्या प्राप्त ब्रह्म विद्या की प्राप्त अवस्था में कृष्ण जगद विदुष स्वात्व संपूर्ण जो जगत् उसका उसका विद्वान के प्रति संपूर्ण जो हो गया विद्वान का आत्मा ही हो गया विदुषा स्वात्व के के में के के क्या बोले वहाँ महात्मा का और दो पंद्रह कही कें कम पश्य स्वरूप इस ज्ञान से मालूम हो रहा है सारा जगत उसके स्वरूप में विलय हो गया है तरह तशा ऐसी प्रवृत्ति दशा में कक्षुरा चिन्ह कि पश्ये कौन है वह दृष्टा किस चक्ष साधन के द्वारा कौन से दृश्य को देख पाएगा लक्षण कुमार कौन घृता रह गया जब कुमादी ग्राह्यों को घ्राण इंद्रिय के द्वारा ग्रहण कर पाएगा कि वाक इंद्रियन वा, व वा, भगवदेत और वक्ता होकर के कौन से वाक्य को किस वाग इंद्र से बोलेगा वो तो व्यापार अभाव दोतना तब जब वही अर्थ में है उसका है सकल इंद्रियों का व्यापार इंद्रिया और इंद्रियों का व्यापार करने वाला ये त्रिपुटी जो थी वो तो सब अपने आत्मा में ही उसका विलय हो गया है ऐसे श्रोति कह रही है अभी त्रिपुट नहीं रह गया तो विद्वान इस विषय का भोग करता है प्राग कर्म की वजह से ये जो आपने अभी तक सिद्ध किया वो झूठा हो गया विरुद्ध हो गया आपकर्म से विद्वान भी विषय भोग करता है और चना का अधान दिया बुना हुआ चना भोगमात्र होगा उससे आगे उसकी वासना भी पैदा नहीं होंगे इसे व्याख्या किया सारी व्याख्या जब इसका विरुद्ध हो रहा है ये तो कहते गुज रहा तो भो क्या प्रकार बहुवारम इस से अलग अलगो बार दिया है। एक बार चर्चा तभी सिद्धांत भर पड़ा उसे, उसे हमारे बात विरुद्ध हो रहा है कैसे करो आप तथा द्वैतमित चाह्यता तथा कथ स उनकी श्रुति के आदर में क्या से रहा है? अपुनुत्य द्वैत को नाश करके विद्या, हो थी, विद्या होती है अन्य कोई प्रकार से विद्या नहीं होती है तथा का, का भोग कैसे प्राप्त हो सकता है जवाब क्या दे रहे हैं वो ब्रह्म सूत्र लाएंगे जवाब में ब्रह्म सूत्र प्रदीपाधिकरण है प्रदीपाधिकरण तो ब्रह्मसूत्र है चार चार सोलह चार चार सोलह चौथाध्या स्वाप्य संपत्तर अपेक्ष आविष्कृत ही ठीक है स्वाप्य संपत्यो, स्वाप्य स्वाप्य मे सुशक्ति मैने मुक्ति ये दोनों में से किसी एक की अपेक्षा करते हुए आविष्य में सारे मंत्र कहे गए हैं ये जो मंत्र हैं सुषिप्ती की अपेक्षा से कहा जा रहा है सुषिप्त में क्या होता है कि सारा लीन हो गया ना सब प्राण में विलय हो जाते कह दिया कि सारे इंद्रियां प्राण में चले जाएंगे प्राण एक चलते रहता है अतव वहां पर सुषिप्त में के, के न कम है न तो सारी बात घट रही है सुषुप्ति में घटती है या मुक्ति कम पैसे अपन जन्म नहीं है अतर पुनर्ंद्रिया नहीं बढ़ेगा दृष्टा दृष्टि दृष्ट भाव नहीं रहेगी इसलिए ये या तो परम मुक्ति की बात कह रहा है ये मंत्र या का वर्णन कर रहे मंत्र ऐसा ब्रह्म सूत्र में निर्णय दिया ये तो ब्रह्म विद्या के उत्पत्ति काल में जीवन मुक्ति की वर्णन जीवन मुक्ति की दशा का वर्णन नहीं है ये का वर्णन कर रहा है उस अवस्था की स्थिति का वर्णन एक नहीं है यहां तो अविद्या नहीं है एक कैसा हो जाए कहा जा रहा कि जो त्रिपुटी का विलय ये दोनों स्थिति में बराबर ये यह कार्य का मत इतना ही है, यार है ना जब त्रिपुटी नहीं रह गया तो भोग कैसे उसके जवाबी का विलय का वर्णन हुआ है, वो मंत्र जीवन मुक्ति का नहीं है और हम जो चर्चा कर रहे हैं जीवन मुक्ति विद्वान की बात कर रहे हैं ये जीवन मुक्त है अभी शरीर जिंदा है प्राग क्रम की वजह से प्राय से उसको विषय भोग प्राप्त हो रहा है तो उसकी चर्चा हम कर रहे हैं और यह मंत्र जो है जिन मुक्तावस्था का वर्णन ही कर रहे ये जो मंत्र तुमने लिया है जिसे त्रिपुटी लय की बात कही गई है वो या तो काल का होगा या विधेय मुक्ति की बात कह रहा होगा दो में एक है समझो प्रकरण के आधार पर निर्णय लेना पड़ता है हम तो देख रहे परिषद में कहीं पर सुशक्तिका प्रकरण में आया है कहीं पर का क्या दिक्कत है तो बोल भी रहा तो जीवन मुक्ति थे उनके लिए भी लाभ नहीं होता वो जीवन और क्या विदेव मुक्ति विदेव मुक्ति थोड़ी है? विधेयु कहने तो देहाभिमान नहीं था अभिमान नहीं तो कोई भी हो सकता है जितने ज्ञानी सभी का नाम भी है। तो जीवन मुक्त नहीं होते जितने जिंदे रहते हुए व्यवहार करते हुए मुक्त उन्हीं का नाम तो जीवन है जीवित रहते हुए मुक्त उसको जीवन मुक्त करते मरने के बाद मरने के बाद और क्या जो शरीर मर गया वो विधेयुक्त हो गया तो सब विधेयक् सब नहीं हो जाते ना सही बस ज्ञान कहाँ जो जीवन पहले हो हुआ जो दसवीं कैसे पास कर जाएगा <laughs> दसवीं पहले पास करना जरूरी है ना तब तो बारहवीं तो पास करेगा वो तो फिर जब पहले जीवन मुक्त है तो मुक्त हो जाएंगे जीवन मुक्त हो जाए उससे पहले नहीं हर व्यक्ति मरने वाले के मुक्त जिस नहीं कहा जाएगा नही हो सकता नहीं सूत्र में कहा गया है सुशक्ति और परमुक्ति इन दोनों में एकत्रेक्षम एक इन दोनों में से एक की दृष्टिकोण से ये मंत्र आ रहे हैं विशेष ज्ञान का अभाव का श्रवण है वहां त्रिपुटी के अभाव का जो मंत्र कह रहा है वो सुषुप्ति में हम लोग अनुभव करते हैं या परमुक्ति में करते हैं ततो तथो ये सब कह दिया ना वो चार तीन में सुषुप्ति के प्रकरण में भी ऐसे मंत्र आए चार तीन वृद्धा का चार तीन तेईस तेईस में सुषुप्ति का प्रकरण में ऐसा है त्रिपुटिलय और चार पांच मंत्र में जो वर्णन है वो विधेयुक्ति के लिए परमुक्ति के लिए दोनों में सामना है क्या है सुषुप्ति में अविद्या रहती है विदेय मुक्ति में अविद्या भी खत्म हो गई यू अस्सी उदाहृताया श्रुदे सुप्तिमोक्षर अन्द्रपेक्षर अन्द्र विषय व्याख्या विद्या जगदपन्न वहर क्योंकि युअभूति तो, तो मंत्र है जो आपने कथन किया हुआ श्रुति अथवा मोक्ष इन दोनों में से एक की अपेक्षा की दृष्टि कौन से है अन्य करता हुआ, कहा हुआ है ऐसे ब्रह्मसूत्रकार ने कारण व्यास ने स्वयं व्याख्यान किया है अतएव विद्या के द्वारा जगत का विलय नहीं होता दुआ। किसी बात को और स्पष्ट अगले श्लोक में कहेंगे सुशुक्ति विषया मुक्ति विषया व श्रुति उत्तम स्वाप्ति संपत्त्योर इति सूत्रे ही अति स्फुटम वो जो श्रुति है श्रुति सुसिप्ति विषया मुक्ति विषया वो सुषिप्ति विषया है या मुक्ति विषया है न जगत स्वरूप नाश विषय जगत के स्वरूपतन नाश कथन नहीं कर रहा है वो जगत का स्वरूपता नाश होता नहीं है आप विधेयुक्त भी हो जाएंगे जगत तो बनी रह जाएगी आपके लिए नहीं रह गई लेकिन दुनिया के लिए रह जाती है तो जगत का जो है प्रलय नहीं हो जाते किसी के विधेयक् जगत का प्रलय नहीं हो जाता ये कहने का मतलब और ये बात कहा कही गई है? है और स्पष्ट रूपे ना स्वाप्य संपत्ति ब्रह्म सूत्र में अति स्फुटक उत्तम अत्य स्पष्ट रूपे न कहा ऐसी श्रुति ब्रह्मिद्या की उत्पत्ति को भी कथन कर रहा है सुशक्ति और मुक्ति को नहीं कह रहा है ऐसे पूर्व पक्षी कुत्तर कभी कद तब कदम बाधक है क्या बाधक है अन्य था या चवल आचार्यम न संभवे द्वैत दृष्ट द्वैत दृष्टाविता द्वैता दृष्टौ न वाग्वदेद अन्य यदि तो आप ये बात नहीं मानते हो फिर तो जीवन मुक्ति की व्यवस्था ही नहीं बनेगा प्रवृत्ति उत्पन्न हुई जगत खत्म हो गया त्रिपुटी लय हो गई फिर जीवन मुक्ति व्यवस्था का हार जाएगा तो जिस क्षण आपको परमृद् पैदा हो गया उस क्षण आपके लिए जगत समाप्त हो गया समाप्त हो गया फिर श्रोत्र ब्रह्मिष्ट गुरु कहां से मिलेगा? कि जिसके जिस केंद्र उत्पन्न हो गई वो तो मिलेगा नहीं वो तो उसको बोलेगा ही नहीं क्या अपने कम देखेगा ना बोलेगा ना खाएगा ना पिएगा ना कुछ नहीं वो तो रहा ही नहीं खत्म कहा त्रिपुट खत्म हो गई ना उसकी ऐसा कर देंगे फिर जिसको ब्रह्मानुभूति हुई है वो तुमको तो पढ़ाने के लिए मिलेगा ही नहीं और जो पढ़ा रहे हो मूर्ख होगा फिर बिना अनुभव ज्ञा वो आदमी होगा दिक्कत हो गए ना फंस गए ना ये आपत्ति है और श्रुति क्या नहीं होते हैं अनुभव किए हुए गुरु लोग होते हैं उनके पास ही जाकर के वेदान शरण करना श्रोत्रिम पर अभिगच्छे मंत्र कहता है और याद कैसे थे इधर तरह से परंपरा में आज भी है इसलिए कहते हैं कि अन्यथा याद केवल आचार्य तुम न संभवल आचार्य हो ही नहीं सकते फिर ब्रह्म विद्या के प्रवर्तक आचार्य संप्रदाय के आचार्य नहीं मानने पड़ेंगे फिर आपत्ति है क्यों द्वैत तुम्हारे अनुसार एक द्वैत दिखाई दे वो अविद्वान माना जाएगा द्वैत द्वैता और जो नहीं दिखने का मतलब नो बोलेगा ही नहीं इसीलिए इन मंत्रों को आप सीधा ब्रह्म विद्या के, के साथ जोड़ना नहीं ये मंत्र याद सुशक्ति अथवा मुक्ति का मानना जीवन मुक्त अवस्था का वर्णन नहीं है तत्व आचार्य क्यों निषेध हो जाता है क्योंकि यदि यदि पश्चित याज्ञोल के आदि उनको यही द्वैत अनुभव होता तर अद्वैत ज्ञान अभावत तब तो ये माना जाएगा उनका ब्रह्म विद्या उत्पन्न नहीं हुई है तो नाचारी भवे तो आचार्य नहीं कहे जाएंगे न पशती और यदि नहीं कर रहा तरी बोधि प्रति बोधनाय न प्रवर्तित शिष्य को बोध कराने ना प्रवृत्ति नहीं हो पाएगा अत विद्या संप्रदाय उच्छेद प्रसंग है फिर तो विद्या के संप्रदाय का ही उच्छेद होने लग जाएगा इसीलिए मान्य उचित नहीं है को मानना पड़ेगा कि जीवन मुक्त होता है और जी मुक्त अवस्था में उत्पन्न हो गई है साक्षात्कार हो गया है फिर भी शरीर रहेगा रहेगा जगत रहेगा यह मानना पड़ेगा त्रिपुटी रहेगी यही तो वहां जनक ने सवाल रखा था सभा में जो इस सभा के अंदर विद्यमान समस्त विद्वानों में से ब्रह्म है वो क्या करना चाहिए वही दस गाय ले जाए ऐसे डर के मारे ऐसा ना हो कि हम गाय छुए हम ले जाएं फिर लोग तो प्रश्न पूछें तुम अपने को कैसे बोल दिया ले गए अपने चेहरे को जाओ भाई गाय ले जाओ सब नाराज हो गए अपने आपको कैसे प्रमुख ज्ञानी बोल रहे हो हम लोगों के बीच में इतने लोग बैठे है बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी पुरुष और अपने आपको प्रमुख ज्ञानी समझ रहा गाय ले जाने को वो है तब वो भी विनय भाव दे का कैसे होता है बोलते हैं देखो इस समय मेरे को गायों की जरूरत थी इसे इस मैंने गाय को ले जा रहा हूँ यदि आप लोगों से कोई अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी साबित करते हैं तो मैं उनको प्रणाम कर क्या करें सब चुप हुए। गए फिर बात होता उठाया नहीं फिर भी हम पूछेंगे आपसे पहले साबित करो आप ब्रह्म आप ब्रह्म हो और माफी मांगो तब तो मम माफ करेंगे ना पहले हाथ जोड़ के माफी मांगने लग गए और प्रश्न पूछते जाता है फिर दूसरे विद्वान तीसरे विद्वान सब वो टूट के पूछते हैं अंत में गारे उठ के, के जवाब पूछती है बोलते हैं, मैं दो बाढ़ लेके आई हूं अब इन दोनों का जवाब दिया तो ठीक मैं तो खत्म कहानी फिर वो दोनों का जवाब दे देता है तो वो बोलती है भाई इसको हाथ छोड़ के पिंड छोड़ा लियो नो तो इसे पूछेगा वो बर्बाद हो जाएगा ये साक्षात पर मंग्ञानी है घोषित कर दिया उसने गार्गी फिर भी असल ने माना नहीं उठ करके फिर पूछन लग गया कट गई, खत्म जिस विषय में प्रश्न नहीं करना चाहिए अति पृष्ठ जो पूछते हैं अति पृष्ठ का दंड हो जाता है ब्रह्म के बारे में उल्टा पूछन लग गया उल्टा पुलटा बोलने लग गया उसका नाश हो गया वहां पर जवाब देते गए और यज्ञवर्ग उसने दो तीन बार भी जो संकेत किया लगता है तुम तुमको सब लोग मिलकर बलि का बकरा बना रहे हैं संभल जाओ तुम तो मारा नहीं फिर जवाब देते क्या हाल लिखा करके डांट के बोलता है बस मुर्दा तुम मुर्दा है बोलो मत ज्यादा मन एक तुम मरा हुआ है इस आगे बोलेगा तू फिर भी वो पूछा उसे गर्दन कट के गिर गया एक प्रश्न से उल्टा जागर कर डाला तुम्हारे सारा प्रश्न उन्हें जवाब दिया है तुम तो आगे जो प्रश्न पूछ रहे हो उसके बाद में तुमसे ये प्रश्न पूछता हूँ तो जवाब देगा तो ठीक तो नहीं जानता हूं तो गर्दन कट फिर लेगा केवल ब्रह्मी तो के? ब्रह्मी तो कभी बोलता नहीं मैं ब्रह्मी हूं सबके सवालों के सवाल ऐसे जवाब देते गया एक भी सवाल ऐसा नहीं था जिसको उसने नहा दिया हो या कोई पीछे हटा हो घुमाया तो फिराया हो अत जब वो सफल हो गया ऐसे आचार्य का आचार्य तो भंग होगा यदि आप कहोगे कि यह मंत्र कहता है जो विद्या जैसे उत्पन्न होगी त्रिपुटी नष्ट होती है ऐसे कहोगे याद उत्पन्न हुई थी ना त्रिपुटी नष्ट हो गई तो प्रश्न जवाब स्पष्ट हो गया। होने पर भी त्रिपुटी नष्ट नहीं होती है ये है। हो रहती है अत्य हम लोगों को ऐसा श्रोत गुरु लोग मिल जाते हैं जिनके प्रारण करने से उनका शरीर है और उनकी वाणी शिष्यों को देख कर उपदेशन को प्रवृत्त हो जाती है इसे यहां पर क्या कर बड़ा सतर्कता शब्दावली देख दिए नहीं करें कि आग्वर्ग ने जवाब दिया प्रति बोधनाय उनकी इंद्रिया प्रवृत्त हो जाती स्वयं योग्य अधिकारी को देखते दे, हैं सारी बात निकल जाती अयोग्य अधिकारी को देखते दे, तो मन राश हो जाता क्या बोल है उनकी वाणी चलती नहीं बंद हो जाए योग्य अधिकारी सामने बैठा है नहीं क्यों सुनाएगा उनके प्रारब्ध कर्म ऐसा है कि वो उनकी वाणी स्वतः रुक है अधिकारी के सामने ही वो निकलेगा अनधिकार ही इस योग के सामने। भक्त के सामने ही भगवान प्रकट होते भक्ति तो सभी कर रहे हैं कौन आरती पूजा पाठ नहीं कर रहा है इन सबके सामने प्रकट हो जाएंगे क्या नहीं होते योग्य भक्त उस सामने प्रकट तो सर यो आ जाए, अधिकारी सामने बैठा हो तो उनके सामने तो उनकी वाणी प्रवृत्त हो जाती है अतः विद्या आपत्ति निवृत्त हो जाता है इससे। इससेवल्का आचार्य दशाया विद्यमान ज्ञान से विद्यापुर है हम भी मानते हैं क्या लोग जब दशा में रह रहे हैं उस समय उनकी विद्यमान तो अप्रोक्ष अप्रोक्षानुभूति हुई नहीं है वो परोक्ष ज्ञान है अप्रोक्ष नहीं है विद्या है ब्रह्म विद्या हैद्या का भी अपरोक्ष नहीं हुआ ऐसा कहो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है उनके पास उस परिचित गया और को रोक्षार्थ जीत गए है ना हुई थी इसे क्या है? सद्धावाद। कि उनको तुम बोलो तो कर गिर जाएगा और कहेंसी का वर्णन भी आया हो सन्यास भी चलेगा घर द्वार छोड़ के सन्यासी हो गए इस रूप से मालूम होता है अप्रोक्षानुभूति उनको नहीं हुई थी बाद में समझा उसी प्रकार अप्रोक्षे उसी को वास्तविक अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान मानेंगे जहां तक वो बातचीत कर रहा व्यवहार हो रहा है वह सब हम क्या मानेंगे परोक्ष ही है अप्रोक्ष नहीं मानेंगे ऐसे पूर्व पक्ष कहना है निर्विकल्प समाधो तू द्वैतादर्शन हेतु सैवापरोशुक्ति तथा न कि सिद्धांत कहता है पर सुशुक्ति में भी तो कहा रहता है द्वैतुक्ति निर्विकल ब्रह्म ज्ञान मान लो कि जो जो सो गया ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा कि सुश्रुक्ति में क्या हो रहा है द्वैत रहता है क्या नहीं रहता निर्विकल्प समाधि में भी द्वैत का भान नहीं सुश्रुति में भी द्वैत का भान नहीं निर्विकल्प समाधि को द्वैत भान न होने से आप उसको के अपरोक्ष अनुभूति कहते हो तो में भी द्वैत का भान न होने से को भी कहना पड़ेगा यह भी ब्रह्म विद्या का अपोक्ष अनुभूति है फिर जोश हो गया ब्रह्म ज्ञानी हो गया फिर यह इसे निर्विकल्प समाधि को आप अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान नहीं मानना उचित नहीं है इसे कहना सिद्धांत क्या है मानना? फिर तो के बराबर हो गया ना वो? कहोति में भी द्वैता भाव है निर्गल समाधि में भी द्वैताभाव दोनों समान इसलिए तो ये जो व्यवस्था आपको देना चाहे द्वैताभावत निर्गल समाधि अप्रोक्ष ज्ञान है ये उचित नहीं है बल्कि ये कहना चाहिए निर्गल समाधि अप्रोक्ष अनुभूति है किंतु द्वैता भावत नहीं अविद्या भाव सुषुप्ति में अविद्या रहती है निरुक्त समाधि में अविद्या नहीं रहती है हेतु तो अलग है सिद्धांत यह नहीं कह रहा निरुक्त समाधि नहीं है कह रहा सिद्धांति सिद्धांति उसके बाद खंडन कर रहा है जो हेतु उसने दिया उसे क्या है तो दे रहा है निर्गुल समाधि में अप्रोक्षानुभूति मानने के प्रति द्वैध के को कह है समझ में नहीं आ रहा पूर्व पक्षी का कहना निर्विकल्प समाधि अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान मानो उसे पहले अप्रोक्ष नहीं है क्यों हेतु क्या दिया उसने द्वैताभा गलत हेतु दिया क्योंकि सुश्रुति में भी हेतु जा रहा है सुश्रुति में भी द्वैत का अभाव है फिर वो भी निर्विकल्प वो भी निर्वित समाधि के समान अद्वैत ब्रह्मानुभूति का अप्रोक्षानुभूति का स्थिति माननी पड़ेगी इसीलिए सिद्धांत से खंडित करता है और क्या कहा ज्ञान नहीं मानेंगे कि भाव निर्विकल समाधि अप्रोक्षित निर्व। में घटेगा नहीं अब अविद्या रहती है भले द्वैता भाव है किंतु अविद्या रहती है वहां और निर्विकल समाधि में द्वैताभाव भी है लेकिन अविद्या का भी अभाव है यह फर्क है निरतल पूर्व पक्ष निर्व आदर्शन के कारण से सोच विद्या ऐसा पूर्वपक्ष तो मान लेते हो द्वैत प्रतिर अति प्रसंग आपात मृति द्वैत प्रती हेतु अति प्रसंग है मानविचारी हेतु है अतु से आप निर्वुकुल समाधि को अप्रोषानुभूति कह रहे हो तो गलत है पूर्व पक्षी जो विचार को तो भी और समाधान करने तदावया विद्येती वाचंद विस्मृति पूर्व पक्षी कहता लेकिन समाधि में आत्मविद्या रहती है आत्मज्ञान रहता है आत्मतुत्व को जानता है और में को नहीं जानता यह अंतर है इसे हमारे नहीं होगी निर्विकल्प समाधि में आत्मज्ञान है और श्री शक्ति में आत्मज्ञान नहीं है इसे द्वैताभा विशिष्ट आत्मज्ञान निर्विकल्प समाधि दृष्टिकोण में क्या द्वैताभा विशिष्ट आत्मज्ञान जो है निर्विकल समाधि अप्रोक्षाणी और वो अतिव्यापति में नहीं होगा कि व्यवताभाव भले ही है लेकिन विशेषण नहीं, नहीं है ना आत्मज्ञान नहीं है सिद्धांति कहता है तो मुख्य रूप तुम्हारा लक्षण इतना ही रहा क्या आत्मज्ञान ही अप्रोक्षान अफेद्वेताभाष क्यों बोल रहे हो किसका पर किसमेंतव्यापति वाहन करने के लिए आत्मविद्या अप्रोक्षानुभूतिकाल में ही होता और अन्य काल में तो नहीं आत्मा को कब जानते हैं आप जब आपका अप्रोषानुभूति आप हो रही है तब ये आत्मा को जान रहे हैं उसके अलावा अन्य किसी काल में आत्मज्ञान तो होता ही नहीं कहीं अतिव्याप्ति ही नहीं है फिर द्वैताभाव विशेषण देना व्यक्त है इसे सिद्धांत कहता है यदि आप कहते हो आतु तत्व तो तो तो न जाने श्रीश्रुक्त हो श्रीश्रुति में वह आत्तत्व तो तो को नहीं जानता जिसे अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया तथा तब तो त्वया आपके द्वारा यह कहना हुआ आत्मधि रेव विद्या आत्मधि ही विद्या है वाच्य न द्वैत स्मृति द्वैत की स्मृति को लक्षण मत जोड़ो इसे निर्विकल्प समाधि को अप्रोक्षानुभूति तब कहेंगे क्योंकि उसमें आत्मा का ज्ञान होता है यह कहोसी देसी थी द्वैत वो तो सिद्धांत के खंडन हो गया दोबारा पूर्व पक्ष ने खंडन दोबारा कर दिया अब उसने हेतु तो बदल दी पहले द्वेता भाव कहा था अब सत्व। कहाानसे गएंगे जब वो आत्मा को जानता है ऐसी निरुक्ल समाधि को ही अप्रोक्षान कहना चाह रहे हो वह हमारे लिए उसका हमारा कोई विरोध नहीं तादर्श जुटिल समाधि को हम भी अप्रोचानुभूति गाएंगे किंतु उसमें आप जोड़ना नहीं किस चीज को द्वैताभाव आदि शब्दों को जोड़ना नहीं द्वैत न नतु द्वैत विस्मृति द्वैत विस्मृति शब्द गुआ देने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि व्य विचार हो तो विशेषण दिया जाता है ना निर्विकल्प समाधि के अलावा अन्य किसी अवस्था में क्या आत्मा का ज्ञान है क्या नहीं है फिर कहीं व्यविचारी नहीं हो रहा है अधिव्यक्ति नहीं हो रही है विशेषण क्यों देना चाहते हैं व्यर्थ विशेषण दोष आ जाएगा आप विशेषण दोष वर्त विशेषण दोष ये सब दोष आ जाएंगे इसीलिए यहां आपको तो का मतलब यह निष्कर्ष निकला कि निर्विकुल समाधि जिस अवस्था में आप आत्मा का ज्ञान आत्मा की अनुभूति हो रही हो उसी को अप्रोक्षा अनुभूति मानना बस इतनी लक्षण करोगे वो हमारे सिद्धांत के साथ कोई विरोध नहीं समाधि भी होता है एक ही चीज है फर्क क्या शब्दों के शब्दों के लेकर तुम लड़ाई झगड़े फंसते हो आप लोग पता नहीं अंतर क्या है निर्गत समाधि में निर्विकल्प बोध होता है और कब होगा निर्विकल्प बोध निर्विकल्प ज्ञान कब होगा समाधि में ही होगा और गाँव होना पैदा पूर्व पक्ष नहीं, तो नहीं द्वैत तो का आदर्शन विशिष्ट आत्मा का ज्ञान इसको आ गया ना पूर्व पक्ष में द्वैत का आत्मा आत्म विशिष्ट आत्मा का ज्ञान इसको अप्रोक्षानुभूति में कहूंगा दोनों को मिलाकर के अप्रोक्षानुभूति है केवल आत्मज्ञान भी अप्रोक्षा नहीं केवल द्वेता भाव भी अप्रोक्षानुभूति नहीं द्वेता भाव विशिष्ट आत्मज्ञान इसको हम अप्रोक्षानुभूति कहेंगे ऐसा जब पूर्व नहीं कई कसि संकयम मिलित विद्या यदि तुरह अर्थ विद्या भाज नहस्यु देखो फिर तो घट भी ब्रह्म हो जाएगा क्योंकि उसको भी क्या हो रहा है जब घट ज्ञान है आपको उसमें समय अन्य ज्ञान रहेगा क्या फिर घट ज्ञान भी क्या हो गया एक तरह से द्वैता भाव विशिष्ट हो गया कि अप्रोक्षान अनुभूति के लक्षण में आपने दो तो विशेष जोड़ा भी द्वैताभाविष्ट आत्मा का ज्ञान और जब हम इस चीज को देख रहा हूं तब क्या हो रहा है बाकी सारे द्वैत का भाव है या नहीं एक चीज का जब ज्ञान होता है उस काल में अन्य किसी चीज का ज्ञान होगा के साथ साथ? नहीं होता अब तो अन्य पूरे द्वैत का भाव है अभाव मानना पड़ेगा ना एक ज्ञान काल में अन्य समस्त द्वेत का अभाव है अगर आपके लक्षण आधा घट गया कहा घट ज्ञान में अयघ ज्ञान भी कैसा ज्ञान है हमारा द्वैत द्वैत ज्ञान ज्ञान है, है, भले वो आत्मा का नहीं है। इसलिए आधा आधा लक्षण तो तो घट गया, गया गया, फिर तो काल भी समाधि हो हो समझो, आधी समझ लग गई, ऐसे उस तरह से उसको खंडन कर रहे हैं उभ मिलित विद्या दोनों मिलित का कहो करके विद्या है यदि ऐसा कहोगे घटा दे अर्धविद्याजी ना घटादि क्या हो जाएंगे आधे ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे क्यों वहां भी घट ज्ञान काल में सकल द्वैत विस्मृति है अन्य समस्त द्वैत का विस्मृति देखने को मिलता है द्वैत विद्या रंशत्व अंगीकार द्वैत का विस्मृति भी विद्या का अंशत्व स्वीकार कर दोगे फिर तो जड़स्याद्यव तो प्रसंग जड़ वस्तुओं में भी अर्धविद्य तो प्रसंग आ जाएगा आधे प्रमुख ज्ञानी हो जाएंगे आपके जैसे ये एक सभी आधे प्रमुख ज्ञानी है ना वैसे घट भी आधे प्रमुख हो जाएगा कि घट भी जब घट है तब उस समय क्या है अन्य तो इतनी है ना खुद घट क्या है आधा प्रमुख ज्ञानी है और घट में जब ज्ञान कर रहा है वो भी आधा प्रमुख ज्ञानी है कि जब घट ज्ञान कर रहा है उस समय उसका कोई चीज का ज्ञान नहीं होता इसीलिए सारा संसार आधे प्रमुख हो जाएंगे तुम्हारे लक्षण के अनुसार इस तरह से उसको उपहास कर दे परिहास खंडन कर दे रहे हैं इतने बल्कि कहते तुम तो उससे भी गए बीते हो गए कम से कम घड़ा जड़ भी आधा ब्रह्म है तुम तो बिल्कुल जीरो ब्रह्मज्ञानी हो क्यों तुम तो ध्यान में भी बैठे तो मच्छर काटता परेशान रहते हो हमेशा तुम्हें द्वैत का भाव ज्यादा रहता है द्वैत के अभाव तुम्हारे किसी भी समय नहीं होता जब ध्यान में बैठ रहे हो तब भी तुम्हारा होश रहता है मच्छर तो नहीं आ जाए मक्खी तो नहीं बैठ रहा इधर उधर बाधाए आपके ध्यान में, बाधाओं की चिंता रहती है या नहीं इसे कहते आपको तो आधे प्रमुख भी नहीं कहना चाहिए आप तो जीरो प्रमुख वाले हो शून्य प्रमुख ज्ञानी कह रहे ध्वनि मुख्यााराम क्षेपाणाम बहुत्वत नहीं उसका उदाहरण का अस्मिन पक्षे समाधि पुरुषाणाम अर्धविद्या आपके इस लक्षण के अनुसार चलते हैं समाधि को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता हूं पुरुषों में अर्धप्र विद्यावत्तु भी नहीं हो पाएगा सोपहासवाह उपहास प्र खंडन कर रहे हैं क्यों नहीं होगा उसके लिए क्योंकि मशक ध्वनि मुख्याराम विक्षेपाणाम बहुत तव तो तो विद्याम य था, था दृढ़ घट को कम से कम दृढ़ स्वा के अलावा इसको और किसी चीज का पता नहीं होता जड़ को जो जड़ होते हैं वो अपने अलावा उनको अन्य चीज का भानी नहीं होता और आप थोड़ा चेतन हो ना इसलिए आपको जो कौवा काका कर रो सुनाई है देते हैं तुरंत ही ध्यान तुरंत वहाँ चला जाता है कवे बोल रहे हैं मच्छर का ध्वनि सुनाई देता है आपका ध्यान तुरंत भंग हो जाता है आपको तो हमेशा ध्यान जब भी करने बैठोगे अनेक कोविग ना आपको सताते हैं बाहर का नहीं है तो भीतर के ही सता देते हैं कभी यहाँ दर्द हो जाता है कभी यहाँ दर्द हो जाता है कभी पीठ में दर्द हो जाता है और कोई सताएगा नहीं तो नींद ही सताने लग जाती है ऊँधने लगते हो समाधि निद्रा समाधि में चले जाते हो इस तरह से विघ्न इतने हैं, कहा नहीं जा सकता कितने विघ्न हैं तो आपके ऐसी स्थिति एक क्षण भी नहीं मिलेगा सशक्ति के अलावा जहां पर द्वैत का भाव जो तो समाधि के लिए प्रयास करता तो पुरुष में भी द्वैत भान रह जाता है तो भाव विशिष्ट आत्म का ज्ञान रहा नहीं तो पूर्णत अब्रम्ह हो गया आज घड़े के तो कम से कम द्वैत का भाव तो है और तुम्हारे पास द्वैत का भाव भी नहीं रहेगा आत्मा का ज्ञान का अनुभ करने चल पड़े आत्मा का अनुभव करने चले स्थिति ऐसे हो गया अंत में कि खुद द्वेत का भाव भी नहीं रह गया और तो जीरो हो गया। ऐसे लक्षण नहीं बनाना विद्या का जिसे खुद में ही घटे नहीं और घट जाए दूसरों में आधा जड़ में आधा घट गया चेत्रों में बिल्कुल नहीं घटे ऐसे लक्षण क्यों कर रहे हो आप ब्रह्म विद्या की यह कहने का तात्पर्य इसलिए कहने का मतलब है यह लक्षण आपका ठीक नहीं भाव विशिष्ट आत्मा का ज्ञान ये अप्रोक्ष अनुभूति का स्वरूप जो कथन कर रहे हो निर्मुल समाधि की स्थिति का स्वरूप जो वर्णन कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है इतना ही होता है। क्या होता है उसे कोई लेन दिन नहीं है ब्रह्म विद्या का साक्षात्कार जब होता है वह द्वैत से कोई लेन दिन नहीं होता है चल आपके अपने स्वरूप की अनुभूति हो रही है बस स्वरूपानुभूति के उत्तर काल में प्राणक्रम की वजह से यदि शरीर में वापस इच्छावास स्थिति बन जाती है तो प्राण का शरीर भले चलते रहेगा आप तो ब्रह्म स्वरूप में अनुभूति हो गई इसे द्वैत द्वैताभाव का ब्रह्म विद्या उत्पत्ति के साथ कोई लेन देन नहीं रहा बिना द्वैत का अभाव हुए ही आप ब्रह्म का अनुभूति कर सकते हैं यह कहकर तात्पर्य कात्पर्य घटा दिनों में द्वैत विस्मरण दृढ़ घटादियों में द्वैतक विस्मर दृढ़े तथा तव सी आपको साम काल में भी द्वैतक विस्मरण होना असंभव हो जाएगा क्योंकि मशकध्वनियादीनानेक्षेपाण धन्यादि मशकध्वनियादि अनेक विक्षेप संभव है विश्वता शुक्रप्रशद स्थप्य सम शरीर हृदींद्रिया मनसा सन्नीवेशूप प्रतरेत विद्वान्द्र श्रोता से सर्वाणी भयावहानी श्वेता द्वितीय अध्याय आठवा मंत्र है तिरुन्न ये तीनों शरीर का तीन हिस्सा है एक अधोभाग एक मध्य भाग एक ऊर्द्व भाग शरस संस्थान कंध संस्थान और संस्थान इन तीनों संस्थानों की स्तर से सजा उन्नतम स्थाप्य बिल्कुल स्थिर और सिद्ध स्थापना करके समम शरीर पूरा शरीर में भी एक इधर ज्यादा फैला है एक कम फैला है पैर ऐसा नहीं समम शरीरम पदमासन आदि पूरा सही ढंग से होना चाहिए आगे शरीर पैर आगे रहता है किस जगह पीछे रह जाता है, रह जाता है। इधर ज्यादा हो गया नहीं ऐसे नहीं होता है आसन लगाना सीखना पड़े सर वज्रासन सिद्धासन अर्ध सिद्धासन अर्ध पद्मासन ये सब ध्यान के आसन होते हैं सुखासन कुछ नहीं सुखासन तो आराम से बैठ सकते हैं दोनों पैर जरूर रखते हैं तो बराबर आना चाहिए जो है ना दो घुटनों का पीछे नीचे दो ये आना चाहिए आप लोगों को हो ही नहीं सकता मोटे लोगों का तो होता नहीं हो ही नहीं सकता ज्ञान भारी है मोटा हो गया तो कहाँ से बैठा गया ऐसे बैठ ही नहीं सकता बराबर सुखासन अर्ध सुखासन में वो ज्यादा नहीं बैठ पाएगा अर्ध सुखासन में क्या है क्यों आ गया ये इसका निचे पंजे के ऊपर एक घुटना एक घुटने के ऊपर दूसरा पंजा आना चाहिए अर्ध सुखासन अर्ध पद्मासन पूर्ण पदमासन सिद्धासन, इसके अंदर घोषा अर्धसिद्धासन पूर्ण सिद्धासन ये आसनों में ही बैठा पड़ता समम शरीरम बनता है ऐसे समम शरीरम नहीं उन्नतम स्थाप्य समम शरीर इंद्रिया मन फिर क्या कर रहे हैं सारे इंद्रियों को प्रत्यार्घ अभ्यास करके सारे इंद्रियों को हृदय के अंदर ले जाना मन सहित सारे इंद्रियों को हृदय में एकाग्र कर, दे। कर देना है ब्रह्मो रूपे ओम प्रतरे तद्वान से अपने वृत्तियों को सदा ब्रह्मस्वरूप के साथ लय कर देना श्रोता सर्वाणी भयावहानी और अरण्य जित्र स्रोत इंद्र क्या है भयावहानी विषय भोग दिलाकर के दिला करके दुख ही देने वाले होते हैं इसे इनको समेटना ही योगी का काम है, का काम होता है अनेक विघ्न के लिए इसलिए स्रोतांशानी एक भी इंद्रिय जगा हुआ रहेगा बाहर की ओर फिर उसका विषय खट पकड़ लंच ज्ञान इंद्रियों को बिल्कुल तो समेट कर रखना है खूर्व अंगानी पांचो तो अंदर मिठाई कान खुला रहेगा तो मच्छर का आवाज सुन लेगा नाक खुला खुला जाए सुगंध कहीं कहीं से आ ही जाएगा उसके पास रहेगा तो अपनी कल्पना करते देखते रह जाकर दुनिया भर थी एक विज्ञानी भी रहे तो फिर वो उसकी वासना आएगी और तंग करना शुरू करेगी रशिंद्र भी जगा रहेगा तो भी याद आ जाएगा लड्डू का किसी और किसी चीज़ चीज़ के खाए हुए की वजह वो ही तंग कर देगा। मैं कान नाक ये भी चमड़ा भी चमड़ा हाँ। किसी खाये किसी जन्म में स्त्री आलिंगन किया इस जन्म में देखा भी ना हो तो भी याद आ जाता है स्पर्श का ऐसी वासन अंदर होती है और जिसने इस जन्म में आलिंगन कर रखा उसका तो क्या नहीं क्या है हार क्या ब्रह्मचर्य और क्या स्वप्न आते हैं पूर्व जन्मों के संस्कार है इस जन्म में शादी नहीं हुई कोई लड़की को देखा नहीं मिला नहीं, बात नहीं कभी कुछ ऐसा व्यवहार नहीं हुई फिर भी तो हो रहा है स्वप्न क्यों याद आ रहे हैं क्यों स्वप्न में आलिंगन हो रहा है क्या क्या हो रहा है वो सब यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है जन्म का संस्कार है ना तो स्पर्शेंद्र तंग नहीं कर रहे हैं अभी वो जन्म जो स्पर्श हुआ था तो का आनंद कान भी लिया है एक स्पर्श के विषय में संशय होता है तो कोई भोग नहीं किया पूर्व जन्मों का याद परेशान रहता है तो पांच ज्ञान इंद्र तंग करना की नहीं करना है इसे श्रोता से सर्वानी ये सारे इंद्रियों को जबरदस्ती समेट के रखना पड़ता है, है दंड दो उसको का है प्राणायाम करो अभ्यास करो उसको यहीं पर रहने को बोलो मेरे श्वास को देखते रहना तुम बस और कोई चीज ध्यान नहीं देना प्राणायाम प्राणायाम की तरह मनोदंड मन कंट्रोल में सारे इंद्रिया कंट्रोल में हो अ प्राणायाम कोई करता ही नहीं अरे सवेरे दो शाम वो बस खाने खाने के दो घंटे तक नहीं करना उसके बाद करना जब भी बैठे श्वास पर ध्यान दो कुछ कर लो याद। या तो या अनुम पर ध्यान दो जो अपने आप हो रहा है उसी पर ध्यान दो केवल करते मन अपने आप सारी इंद्रिय नियंत्रण में आ जाए मुख्य तो मन है ना मन के द्वारा ही तो बाहर जाएंगे मन नहीं आवे यहां पर तो कहाँ जाएगा ये? ये खुला भी रहेगा तो देखेगा नहीं कुछ जब मन यहाँ तो कनेक्ट होगा ना तो मन का कनेक्शन के बीच देखेगा क्या किसी भी इंद्र के साथ मन का लिंक होगा व्यवहार करता है, सारा होता है ही उसको लिंक करने मत तो, मन को लगा दो श्वास में प्रशासन ध्यान है कुछ करना नहीं पड़ता उसमें बैठे-बैठे भी हो जाए हाँ जब रहते हैं। और क्या? हर दम घूमते हाँ। फिरते भी चलते रहता है इसे कहियो तो हम लोग तो इस तरह से बना लिया ना वे इसको तो दिखाई ना दे माला मारा ना दिखा है दिखाया दिखाई ना दे लोग तो, तो करते ही दिखा, दिख रहा है ना तब तो ढोंग भी कह सकते हो दिखाई नहीं देना चपरे हैं चपना चाहिए तो किसी तरह से मन को इसमें स्थिर कर दो चाहे जब में कर दो चाहे श्वास में कर दो किसी में कर दो उसमें लगा रहेगा जब व्यवहार में थोड़ा बाहर भी आ गए तो क्यों घुमाते रहते हैं वो जप नहीं रहे हैं वो घुमाते क्यों रहते हैं जिसे पानी बंद हुई तो ध्यान कहा जाएगा कि हिल रहा है ना यहाँ ये नहीं समझो कि बोलते हो कि जप रहे हैं वो नहीं है इसीलिए करते रहते ताकि मन फिर वही जाना चाहिए बोलना बंद हुआ खट वहीं पहुंचना चाहिए हिल रहा है तो मन अपने पहा जाएगा ये क्या हिल रहा है जो व्यवहार बंद हुआ व्यवहार समझ में मन सोचेगी क्या हो रहा है वहां देखेगा अपने जब पे चला जाएगा युक्ति है वो इसे बोलते उलते में जान के चलाते रहते हैं जब नहीं कर रहे हो है कहते हैं कि बोलते हुए तो जब कर रहा हूं तो ढोंग है दोनों फाक नहीं हो सकता स्मरण हो सकता है मानसिक स्मरण हो माँ मनुस्मरक युद्ध स्वचाओ भगवान क्या कहते हैं मेरे स्मरण करते हो ऋथ्वी करते जाओ मेरी स्मृतिपूर्वक बाह्य व्यवहार हो सकता है स्मरण किसी कर रहे हैं और यह बाहि व्यवहार हो रहा है चल सकता है बाहि दो व्यवहार एक साथ नहीं होगा बोलना भी और हाथ दो ये जप भी एक साथ नहीं होगा क्यों वाक और दोन लगेगा वहां दोनों मानस रूपेण या करते हुए जप भी कर रहा हो मानस रूपेण और मन बीच बीच में जप के भी अवतर अवसर ले लेकर बार व्यवहार कर सकता है नहीं तो भगवान के वचन गलत हो जाएगा मां मनुष्य मर युद्ध तो वचन तुझी करो मेरे स्मरण भी करो स्मरण करो तो करेगा बांध छोड़कर तो देखना है ना कहा और स्मरण होगा वो समझिए देखेगा वो इसका तात्पर्य एक तरह झटी थी उसी में लीन ना रहो एक छोड़ा भगवान का नाम लिया फिर एक बांध छोड़ा फिर भगवान का नाम लिया मैंने बार बार भगवान का स्मरण करते जाओ और कार्य भी करते जाओ इस तरह से एक के बाद एक फिर वो फिर वो ऐसा करके एक बाण छोड़ा एक बार स्मरण किया फिर एक बाढ़ छोड़ा फिर एक बार स्मरण किया उसको कर है माँ मनुष्य मरा सोचा एक बाकी बोले इधर राम राम कर दी फिर एक बार देखकर राम राम कर दिया मन को जो है ज्यादा भय नहीं देना व्यवहार में इधर उधर इधर उधर दौड़ा उसको हाँ अपने आप सही रहेगा तो ज्यादा बोलेगा ही नहीं इसी में लग जाए क्योंकि इसमें बोलने की थकना नहीं है ना इसमें केवल मेंटल व्यवहार है ये तो व्यवहार में थकान है किसी बस यही करो बोलो ही मत बोलेगा छोड़ देगा महात्मा भूत को सिद्ध किया बोलते हैं ना वो क्या किया उस गोबर ऊपर नीचे दौड़ते रहो बोलते हैं अंत में परेशान हो गए पर तो क्या किया तो लगे रहना ऐसे मन को बोलना है, तुम यहीं लगे रहना जब बुलाओगे बाहर व्यवहार में आना है नहीं तो उसी में लगे रहना है जब पे लगे, लगे रहो श्वास में लगे रहो इधर उधर नहीं जाना मन ऐसा कहता है इसके लिए अनेक तरीका अपना अपना लोग अलग अलग तरीकाएं अपनाते हैं इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे कहते हैं की आशय टीका मिक इसलिए वहां टिप्पणी में चक्षु को पीड़ा पहुंचती है यदि त्राटक करते हो चक्षु में दर्द हो जाता है बंद करो तो मनोरंज में चला जाता है हाथ करेंगे दर्द होने लगता है पानी आने लगता है बंद करना पड़ जाता है बंद कर दें तो लग जाता है ना खुला छोड़े इसको ना बंद करें इसे कहा था अर्ध खुले में क्या करना ना, को देख लेना जब आंख खुला है अर्ध खुला रहे नाश अगर दृष्टि कर रहे आंख बंद हो तो भ्रूमध दृष्टि करना बस और क्या तो कहा भागेगा वो थक गया आंख बाहर देखते हुए बंद करके गए यहाँ देखने में लगा दो मन को यहाँ देख रहा अब आराम मिल गया फिर यहाँ देख इधर भागने से इधर उधर तो भागने के मौसम नहीं देना फिर तुरंत यहाँ ले आओ ये करना पड़ता है ये सब प्रक्रिया है मन को नियंत्रण में तो मन नियंत्रण में आ जाएगी इंद्रिय नियंत्रण में आ जाएंगे ये सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा आत्मज्ञान आत्मज्ञानी संकट है फिर तो पूर्व पक्षी कहता है ना फिर तो तुम तो सुखी रह पौ फिर तो सिद्धांत मान लिया दुष्ट चित्तम निरुंधे चेत निरुंधित यथा सुखम विद्या तो ठीक तो है आप तो ज्ञान कोई ही आत्मा का ज्ञान जो हो रहा हो जैसे उसी का नाम पर विद्या में मान लेता ना द्वैत में द्वैत श्रुति को छोड़ दिया यदि ऐसा कहते हो तब तभी सुखी भोग जैसे ध्यान दिखे तुम सुखी रहो क्योंकि तुम अब को तुम सिद्धांत सही समझ में आ गया है दुराग्र छोड़ दिया उसने फिर भी कहते लेकिन क्या करूं महाराज तो ठीक है लेकिन अनुभव में आता नहीं ना वो आत्मा का ज्ञान मन केवल ब्रह्मा कर, कर चलता नहीं निरुद्ध होता नहीं कहते दुष्ट चित्तम चित्तमें तो तुम्हारा चित्त जो है दुष्ट है। भागता इधर उधर दुष्ट चित्तम निरुंध्या चेत यदि तुम अपने दुष्ट चित्त को निरुद्ध करना चाहते हो निरुंधित सब सिद्धांति कहता है आराम से जैसे तुमको अनुकूल पढ़े वैसे चित्त को देरुद्ध कर देना क्योंकि तो हर व्यक्ति के लिए साधना आग, है, लग -लग लग लग अलग अलग है हर व्यक्ति स्थिति अलग है मानसिक स्थिति अलग है शारीरिक स्थिति अलग है है नहीं? वासनाएं अलग है तरीका अलग अलग अपनाना पड़ता है इसलिए शास्त्र अनेकों साधना वर्णन किया गया एक ही मैच से किया वही आप भी करेंगे तो नहीं होगा हर व्यक्ति का अपना अलग अलग वो करने पर पता चलता है एक विकल्प बोलो और करना शुरू करो उससे देखो पता लगा रहा लग रहा है कि ठीक नहीं नहीं है अभी छोड़ो दूसरे में पकड़ो यही रास्ता है प्राणायाम तो सब सामान्य चीजें हैं ना जो आसन प्राणायाम तो सामान्य चीजें है वो सबके लिए बराबर है शरीर ठीक हो तब तो प्राणायाम तो प्राणायाम ठीक हो तो मन कंट्रोल में आएगा ये तो सामान्य चीजें हैं उसके बाद उत्कृष्ट जो साधनाएं होती वो सब अलग अलग होती जाते जितनी सूक्ष्म साधनाएं हैं फर्क पड़ते जाते जैसे समाधिक निकट पहुंचोगे वो रास्ताएं अलग अलग हो जाती हैं इसलिए कहते कि देखो तो तब अस्मक प्रायण आशीर्वाद यदि आप मान लिया कि ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान नहीं है और कुछ नहीं है वाद्वेता विशेषण वाद नहीं दिया जाएगा ऐसा मानते हो तो वह हमारा अभिप्राय आपने जान लिया वह हमारे लिस्ट ही है इसलिए हम तुमको आशीर्वाद देते हैं तुमको वेदांत समझ में आ रही है तो खुश रहो सुखी चित्ते ब्रह्म विद्या दुष्ट है ठीक में प्रकाशित नहीं हो रहा है ना दूषित चित्ते चित परिहार, चित चित तो परिहार करने के लिए चित्त वृत्तियों को विरोध करना पड़ेगा इति शंका अनुभाषतेंका को अनुवाद करके उसका जवाब दे रहे तदंगी अपने का निरोध करने योग अभ्यास करीक्ष बंदे कि माया किमिच्छन्निति मैत्म तदिष्ट अनुभव हमारे लिए भी इष्ट हम भी चाहते हैं दुष्टित्त वालों का काम है कि वो योग अभ्यास करें और कर्मयोग करें भक्त योग करें राजयोग करें अनेक प्रकार के योगों को अपना करके किसी भी तरह यथाशीघ्र अपने चित्त को निवृत्त करना चाहिए क्योंकि एक से तो होगा नहीं केवल कर्मयोग करते रहो बहुत समय लग जाता है केवल भक्तियोग करते रहो तो बहुत समय लग जाता है क्योंकि चौबीस घंटा भक्त होता नहीं जब नहीं करो मैं क्या कर रहे हो तो खाली काल गड़बड़ हो जाता है नहीं होता है ना हाँ, एक, क्यों क्यों? एक क्यों होता ही नहीं ना समस्या तो ये है। अपनी कमजोरी है अपरी खुणी। अपरी खुणी। अपरी खुणी ना अपनी वासना इस तरह की है एक में लग ही नहीं सकता है लेकिन अगर एक में लग जाए। बहुत जाए। हाँ, वो तो वही है तो झटपट हो ही गया तीव्रता आना चाहिए ना उसमें एक में लग गया उस तीव्रोपण लग जाए पूर्ण उसी में डूब जाए तो हो जाएगा शुरू में आती नहीं पहले अलग अलग लेकर के जब तक तो एक में तीव्र लग नहीं जाए तब तो तक तो तो अन्य चीजों का अपनाना पड़ता थोड़ा थोड़ा अपना माया मैत्र से समीक्षण की माया मैत्र तो समीक्षण करने से इच्छन अज्ञावत ने अज्ञ के साथ ब्रह्मज्ञानी छा नहीं करता इसी बात को तो श्रुति ने कहा था कि मिच्छन का श्रीरम मनु संजरे की मिच्छन की बातें चल रही है उपसंभार कर बस अगले श्लोक रह गया कि मिच्छन की समाप्ति हो गई। लाउट किया वहीं पहुंच गए यही किमिछन शब्द का अर्थ है देखने में में अज्ञानी के समान इच्छा इच्छा होते हुए भी वास्तव ज्ञानी इच्छा नहीं कर रहा है इस बात को समझाने के के के लिए कि शब्द में में आया। देखने में तो लग रहा है। के भी इच्छा हो कर रहा है है, भी इच्छा कर लेकिन वास्तव में वो प्रारम के वजह से इच्छा जगी भोग हुआ इस भोग के उत्तर कार्य जो वासना संस्कार बनना वो नहीं बनता है अतव देखने में अज्ञान की समर इच्छा होते हुए भी वास्तव इच्छा उसके अपनी नहीं होने से उसको शब्द का कहा कि मिछन ऐश्वर्य